प्रश्नोत्तर दीप माल देव पूजन कर्म कांड जिज्ञासा कुछ प्राचीन मंदिरों में देखते हैं कि खंडित शिवलिंग का भी पूजन किया जाता है क्या उस पूजन का भी कोई महत्व है क्या उन्हें बदलने का विधान नहीं है समाधान एक बात ध्यान में रखने की है कि ऐसे क्षेत्र में एक शक्ति रहती है वह उस शिवलिंग तक ही सीमित नहीं रहती इसलिए उस क्षेत्र का महात्म होता है शिवलिंग खंडित हो जाए तो भी उसकी शक्ति कहीं जाती नहीं है वह शक्ति ही वहाँ रहकर जीवों को अपनी ओर आकर्षित करके उनका कल्याण करती है रही बात शिवलिंग बदलने की तो शास्त्रों में इस विषय में कहा है कि देवताओं ऋषियों मुनियों एवं सिद्धों के द्वारा स्थापित जो मूर्तियाँ हैं उनको आप बदल नहीं सकते यदि वे खंडित हो गई हैं और पूजा करने योग्य नहीं रही तो उन्हें आप किसी बहुमूल्य धातु में मंडित करके दर्शन के लिए जैसा स्थान पर अवश्य रखें और पूजा के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में समीप ही में एक अन्य मूर्ति स्थापित कर सकते हैं जिज्ञासा आजकल लोग देवी देवताओं के चित्रों को फ्रेम में मढ़वा कर उनकी पूजा करते हैं क्या यह भी मूर्ति पूजा के समान शास्त्री है समाधान हाँ इसे शास्त्री ही मानना चाहिए यद्यपि उनमें प्राण प्रतिष्ठा आदि नहीं की जा सकती फिर भी भावना का फल तो मिलता ही है उन्हें देखकर देवता विषयक जो स्मृति बनती है उससे लाभ होता है इसलिए इस पूजा को अशास्त्री नहीं कह सकते जिज्ञासा आज समाज कहता है कि आज से 3500 वर्ष पूर्व मूर्ति पूजा नहीं होती थी आपका इस विषय में क्या विचार है समाधान आर्य समाज के कहने से इस बात को हम कैसे सत्य मान सकते हैं क्या आर्य समाज के कहने से पुराणों का मानना भी हम छोड़ देंगे यदि छोड़ देंगे तो जीवन में कोई से ही नहीं रहेगा इसलिए पुराणों को हम नहीं नकार सकते और पुराणों को माने तो उनमें जगह जगह आता है कि सतयुग त्रेतायुग इत्यादि में भी मूर्ति पूजा होती थी विचार करके भी देखिए कि उस निराकार ईश्वर की पूजा करने के लिए आपके पास मूर्ति के अतिरिक्त और क्या आधार है इसलिए चाहे आर्य समाज हो या और कोई समाज किसी से भी भ्रमित न होकर अपनी निष्ठा में स्थित रहना चाहिए जिज्ञासा मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है इससे क्या लाभ है समाधान घंटा बजाने पर एक विलक्षण नाद की अभिव्यक्ति होती है आप कभी जोर से घंटा बजाइए और उससे जो ध्वनि निकलती है उस पर मन और स्रोत को केंद्रित कर दीजिए वह ध्वनि धीरे धीरे सूक्ष्म और व्यापक होती जाती है और संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लेती है हम कुछ दूर तक ही सुन पाते हैं यह अलग बात है हमारी बातचीत है या अन्य बाजे बजाने पर इस प्रकार के नाद की अभिव्यक्ति नहीं होती नाद का शास्त्रों में बहुत महत्व कहा गया है विशिष्ट नाद का अभिव्यंजक होने से घंटा वादन को पवित्र माना गया है पूजन के समय जब घंटा बजाया जाता है तो पंडित एक मंत्र बोलते हैं उसके अर्थ पर भी जरा ध्यान दीजिए आगमार्थम तो देवान निर्गमार्थम तो राक्षसाम घंटानादम देवता देवताह्वान लक्षणम देवताओं और अन्य सात्विक वृत्ति वाले लोगों को मंदिर में बुलाने के लिए तथा बुरी वृत्ति वाले राक्षस प्रेत आदि को भगाने के लिए मंदिरों में घंटा बजाया जाता है ये घंटा नगाड़ा शंख आदि जो वाद्य हैं इनको बजाने से अनिष्ट दूर होता है और मंगल की प्राप्ति होती है सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं देहात में लोग कहते हैं शंख बाजे बलाए भागे इसके अलावा शास्त्रों में भी कहा है कि देवताओं के पूजन के समय घंटा मृदंग आदि वाद्य बजने से नृत्य करने से देवता प्रसन्न होते हैं हमारा मन भी आनंद में डूब जाता है आरती के समय यदि लय ताल के साथ घंटा आदि वाद्य बजाए जाए तो एक ऐसा वातावरण बन, बनता है कि मन उसमें तलीन हो जाता है बाहरी जगत में नहीं जाता यह भी इसका एक लाभ है जिज्ञासा यदि दान करना हो तो क्या जर्सी गाय का दान कर सकते हैं समाधान शास्त्र दृष्टि से तो नहीं हो सकता क्योंकि वह वर्ण संकर जाती है हमने लोगों से पता लगाया है कि जर्सी की दो ही प्रजातियां हैं एक सुअर के बीज से बनाई गई है और दूसरी गधे के बीज से दोनों वर्ण संकर है शास्त्र में गाय का लक्षण किया है सासनादी सासनादिमत्वम जिसके गले में सासना अर्थात गल कंबल, गले के नीचे लटकती हुई खाल हो वही गाय है यह लक्षण देशी गाय में तो मिलता है परंतु जर्सी में नहीं मिलता इसलिए शास्त्र के अनुसार जो जर्सी को गाय ही नहीं कह सकते उसके दान से गोदान का फल नहीं मिलेगा उसे पालने से आपको दूध बहुत मिलेगा परंतु गोसेवा का पुण्य नहीं मिल सकता जिज्ञासा आज के युग में दान का फल दिखाई क्यों नहीं देता समाधान दान के विषयों में हमने महात्माओं से सुना है सतयुग मान समेत घर त्रेता घर ही बुलाए द्वापर मांगे देते हैं कलयुग काम कराए सतयुग में जिसको दान देना होता था उसके घर जाते थे और बहुत प्रार्थना करते थे कि महाराज मेरी यह वस्तु आप स्वीकार करें बड़ा पूजन सत्कार करके दान देते थे अभी सौ वर्ष पहले तक ऋषिकेश में महात्माओं के पीछे सेठ लोग कंबल लेकर घूमते रहते थे महाराज मेरा एक कम्बल स्वीकार कर लो उस समय ऋषिकेश में सतयुग का ही वातावरण था उसके बाद त्रिता आ गया तो घर ही बुलाए गुरु जी को घर बुला लो तब दान देंगे द्वापर में मांगने पर दान दिया जाता था अब तो कलयुग काम कराए काम कराए बिना एक पैसा भी दान नहीं देंगे पंडित जी मेरा यह अनुष्ठान कर देना इतना जब कर देना फिर पैसा देंगे इसके अलावा दान देने में देश काल पात्र का जैसा ध्यान रखना चाहिए वह आज के लोग नहीं रख पाते इसलिए दान का फल जैसा प्रकट होना चाहिए वैसा नहीं होता